इसमें बताया था क्या कि दिव्य विषयों का साक्षात्कार करने वाली वृत्तियाँ विषयती प्रवृत्ति था ना कि दिव्य विषय का नाक्षात्कार करने वाली वृत्तियाँ वो वृत्तियाँ जमन होंगी ना उत्पन्न होने वाली दिव्य विषयों का साक्षात्कार करने वाली वृत्तियाँ मन की एकाग्रता का हेतु होती हैं मन की स्थिति का हेतु होती हैं ये विषय कैसे हैं दिव्य विषय हैं हाँ दिव्य विषय हैं तो ये इसके द्वारा जानना चाहिए क्या जानना चाहिए देखेंगे चंद्र चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप तथा रत्न आदि में ऊपर धा, नासिकाग्रह धार्यता था ना तो यहाँ पर भी धार्यता का संबंध करेंगे चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप तथा रत्न आदि में चित्त को एकाग्र करने से चंद्र आदित्य में कैसे एकाग्र करना है ग्रामे में की पहले अच्छी तरह उनको देख लिया एकाग्र दृष्टि से और फिर आँख बंद करके है ना आंख बंद करके चित्त को एकाग्र करना चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप तथा रत्न आदि में चित्त को एकाग्र करने से उत्पन्ना प्रवृत्ति उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति कर लेना है दिव्य साक्षातकार रूप वृत्ति उनमें चित्त को एकाग्र करने से क्या उत्पन्न होगी वृत्ति और जो वृत्ति उत्पन्न होगी ना किसके आकार की वही चंद्र सूर्य आदि के आकार की जो होगी तो वो चंद्र सूर्य आदि के आकार की जो वृत्ति होगी वो वृत्ति भी दिव्य होगी तो उत्पन्न होने वाली वृत्ति उत्पन्न होने वाली वृत्ति को विषयवती ही जानना चाहिए उसको कैसी जानना चाहिए उत्पन्न होने वाली वृत्ति को विषय वाली ही जानना चाहिए मतलब दिव्य विषय वाली ही जानना चाहिए कैसी जानना चाहिए दिव्य विषय वाली ही जानना चाहिए मतलब सूत्र में जो है जो विषयवती आया उसका व्याख्यान क्या किया स्पर्श रूप रही दिव्य विषय लिए चंद्रमा आदित्य ग्रह मणि प्रदीप रत्न ये विषय नहीं लिए तो इनका भी ग्रहण करने के लिए कहा है पंक्ति दोबारा लगाएंगे चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप तथा रत्न आदि में चित्त को एकाग्र करने से उत्पन्न होने वाली वृत्ति को विषय वाली ही जानना चाहिए अच्छा जी हाँ उत्पन्न होने वाली वृत्ति को दिव्य विषय वाली ही जानना चाहिए कैसे जानना चाहिए दिव्य विषय वाली ही जानना चाहिए मतलब दिव्य विषय की साक्षात्कार रूपा जानना चाहिए दिव्य विषय की साक्षात्कार रूप जानना चाहिए साक्षात्कार करने वाली जानना चाहिए तो अब क्या है कि चंद्रमा में चित्र को एकाग्र किया तो चंद्रमा का साक्षात्कार हो जाएगा चंद्रमा कितना बड़ा है उसके अंदर क्या क्या है और क्या उसका आकार है क्या उसके गुण धर्म है उसके आगे क्या है पीछे क्या है ऐसा चंद्र लोक का विस्तृत ज्ञान हो जाएगा इसी प्रकार आदित्य में चित्र को एकाग्र करने से ग्रहों में एकाग्र करने से ऐसा पूरा ज्ञान हो जाता है ज्ञान क्या है ये जानते हैं ये वृत्ति क्या है स्थिति निबंधनी मन की एकाग्रता का हेतु है मन की एकाग्रता का हेतु है चंचल चित्त तो दौड़ता ही रहता है इधर उधर इधर उधर कभी एकाग्र नहीं होता यही आदमी के दुखों का कारण है मन की चंचलता हाँ भगवत प्राप्ति मुक्ति तो दूर की बात है संसार में रहते हुए सुख भी शांति भी चाहिए तो मन को एकाग्र करना पड़ेगा एकाग्र करना पड़ेगा तभी तो आजकल योगा में बहुत भीड़ होती हर जगह है ना सुख सुविधा धन संपत्ति बहुत है जो तो मन से परेशान है बिचारी को सोचते हैं किसी भी प्रकार शांति मिले तो सत्संग में देखो हर जगह दे भीड़ होती है योग में भीड़ होती है सब लोग चाहते है मन से क्या करता चाहिए अब कहते हैं यद्यपि तास्त्र अनुमान आचार्योपदेश अवगतम अर्थ तत्व सदभूतम एवं यद्यपि तत्त शास्त्र अनुमान और आचार्य के उपदेश से आचार्योपदेश ही अवगतम अर्थम आचार्य के उपदेश से जाना गया विषय अर्थ तत्म कर विषय किससे देखना शास्त्र है ना तत् अवगतम जाना गया किससे किससे जाना गया तत् अवगतम तत्त शास्त्रों से जाना गया तत्त शास्त्र का है ना मतलब वेद शास्त्र से जाना गया स्मृति शास्त्र से जाना गया योग शास्त्र से जाना गया है ना योग विद्या सभी शास्त्रों में है वेद में स्मृति में स्मृति में इस में, इतिहास में पुराण में सब में भगवदगीता के प्रत्येक अध्याय की समाप्ति में क्या कहा गया है भगवत गीता और योग भगवत गीता योग केवल व्याख्यान लेने के लिए नहीं अपने आचरण में अनुभव में लाने का पूरा विषय है वो तो यहाँ पर चेत शास्त्रों से ज्ञात विषय और, और कैसे ज्ञात विषय अनुमान अनुमान से, से ज्ञात विषय और आचार्य के उपदेश से ज्ञात विषय से, से अनुमान से और आचार्य के उपदेश से ज्ञात विषय यथार्थ ही होता है सर्वोत्तम का यद्यपि तत्थ शास्त्रों से अनुमान से और आचार्य के उपदेश से जाना गया विषय यथार्थ ही होता है कैसा होता है हाँ क्यों तो बताते है क्यूँकी ऐसे शाम है की इन सभी का कौन कौन तत्थ शास्त्रों का शास्त्रों का अनुमान का और आचार्य के उपदेश का क्योंकि इनका यथार्थ विषय को प्रतिपादन करने का सामर्थ्य क्योंकि इनका यथार्थ विषय के प्रतिपादन करने का सामर्थ्य लग गया क्योंकि इनका यथार्थ विषय को प्रतिपादन करने का सामर्थ है अब ध्यान देंगे यद्यपि लगाया ना तो इनके द्वारा जाना गया अर्थ कैसा होता है यथार्थ तो यद्यपि के बाद आ रहा है तथापि फिर भी यावत करते जब तक एक देशा कस्टित नवत कस्तित एक दशा जब तक कोई एक भाग भी एक कोई एक भाग किसका एक भाग शास्त्र अनुमान और आचार्य के उपदेश से जाने गए विषय का एक भाग शास्त्र अनुमान और आचार्य के उपदेश से जाने गए विषय का एक भाग जब तक इनके द्वारा जाने गए विषय का एक भाग कशित एक कोई एक भाग जब तक शास्त्रवादी के द्वारा जाने गए विषय का कोई एक भाग अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है स्वाकरण संवेद्या न बहती अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष करण कर करत्यक्ष से से प्रत्यक्ष नहीं होता है कौन विषय का विषय का कोई एक भाग भागी कर फिर भी यावत कर जब तक कशित एक देशा शास्त्र अनुमान और आचार्य के उपदेश से जाना गया कोई एक भाग भी कोई एक भाग भी अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है तब तक सब कैसा रहेगा प्रत्यक्ष होगा की परोक्ष जैसा रहेगा तो जब तक परोक्ष जैसा रहेगा तब तक उसमें अत्यंत विश्वास होगा हाँ तो वही बात है करते तब तक सर्वम परोक्षम तब तक परोक्षम यू सर्वम परोक्षी के समान रहने वाले सभी विषय जो सुनकर जाने गए हैं ना जो सुने गए हैं परोक्षम यु सर्वम परोक्ष के समान विद्यमान सभी विषय अपवर्दिशु सूक्ष्म के सूक्ष्म सूक्ष्म में में उत्पन्न नहीं करता है है यहाँ पर ध्यान देंगे उत्पादती क्रिया का करता है परोक्षम परोक्ष के समान विद्यमान सभी विषय परोक्ष के समान विद्यमान हाँ जो शास्त्र अनुमान और आचार्य के उपदेश से जाने गए है वे विषय विश्वास को उत्पन्न कर पाते है कब विश्वास को उत्पन्न करते हैं जब उनका प्रत्यक्ष लगेगी तो अवगत कर तब तक परोक्षम सर्वम परोक्ष के समान विद्यमान सभी विषय मोक्ष पर्यंत अपव है ना तो यहाँ पर क्या होगा की मोक्ष पर्यंत सूक्ष्म में विश्वास को उत्पन्न नहीं करता है कौन उत्पन्न नहीं करता है परोक्ष विषय ज्ञान नहीं परोक्ष विषय परोक्षम है ना परोक्ष के समान विद्यमान सभी विषय ऐसा अर्थ था ना भवती क्रिया का कर्ता क्या था अर्थ तत्व वही यहाँ पे लेना है और स्वाकरण संवेदो भवती बाद में पहले फिर सदभूतमती स्वाकर्ण संवेद्योति तो सद मतलब कौन है वो अवगत अर्थ और स्वाकरण संवेद कौन होना चाहिए अवगत अर्थ उसी के लिए कहा स्वाकर्ण संवेद्य नवती कौन नहीं होता है अवगत अर्थ है और वही यहाँ पर अवगत अर्थ को लेना है परोक्षम परोक्ष समान विद्यमान सभी विषय अपवर्ग पर्यंत सूक्ष्म विषयों में विश्वास को उत्पन्न नहीं करता है ठीक है जब अपरो विद्वान होगा तब विश्वास को उत्पन्न करेगा यहाँ क्या है पाठ अपवर्गा यहाँ ऐसा लगाकर लगा समझेंगे आपवर्ग आंग उपसर्ग पूर्वक अपवर्ग तो क्या अर्थ हो जाएगा अपवर्ग पर्यंत बात आंग उपसर्ग पूर्वक अपवर्ग है ना तो आपवर्ग होगा उसका क्या अर्थ होगा अपवर्ग पर्यंत तो जितने विषय है ना तो कहाँ तक मोक्ष पर्यंत शास्त्र अनुमान और आचार्य के उपदेश से जाने के जो अत विषय है वो अक्सवर्ग पर्यंत लेना है अभी जी क्या बोलो हाँ अभिविधि अर्थ नहीं है मर्यादा अर्थ में नहीं अभिविधि अर्थ नहीं है अब ध्यान देंगे तो दृढ़ विश्वासम विश्वास को उत्पन्न नहीं करता है इसलिए क्या करना चाहिए प्रत्यक्ष करना चाहिए प्रत्यक्ष क्या शास्त्र अनुमान और आचार्य के उपदेश से जिस विषय को जाना गया है उससे एक भाग का प्रत्यक्ष अवश्य कर लेना चाहिए उससे एक भाग का प्रत्यक्ष अवश्य कर लेना चाहिए तस्मात कर इस कारण से शास्त्र अनुमान आचार्य उपदेशों उपदेशों कसिद अनुमानी कर्तव्य अनुमान और आचार्य के उपदेश की पुष्टि के लिए उपदेश उपबोध बल्णार्थम है ना इनकी पुष्टि के लिए अथवा इनमें विश्वास के लिए शास्त्र अनुमान और आचार्य के उपदेश की पुष्टि के लिए लग जाएगा तुमती उपुष्टि के लिए अवश्य अर्थविशेषा अवश्य ही किसी अर्थविशेष का या अवश्य किसी विषय विशेष से का प्रत्यक्ष करना चाहिए अवश्य किसी विषय से विशेष का प्रत्यक्ष करना चाहिए क्यों करना चाहिए प्रत्यक्ष इनकी पुष्टि के लिए किसकी पुष्टि के लिए शास्त्र अनुमान और आचार्य के उपदेश की पुष्टि के लिए उपदेश की पुष्टि के लिए और लक्षणा से यदि ऐसा अर्थ करें कि उपदेश से अवगत अर्थ है। तो उपदेश से अवगत अर्थ के विश्वास के लिए तो ऊपर क्या था ए, क्या था देड़, न दृढ़िम तो दृढ़ दृढ़ देड़, बुद्धि किसमें नहीं होती है परोक्ष की तरह विद्यमान उन विषयों में और ऊपर विश्वास तो यही था ना दृढ़ बुद्धिम ठीक है तो शास्त्र अनुमान और आचार्य के उपदेश की पुष्टि के लिए अवश्य ही किसी अर्थ विशेष का किसी विषय विशेष का प्रत्यक्ष करना चाहिए तथा तब तदउिष्टार्थी देश प्रत्यक्षत्वे उनके द्वारा उपदेश से विषय के एक भाग का प्रत्यक्ष होने पर तदुउपदिष्ट से बोलो क्या क्या लेंगे आप तट से और आचार्य उपदेश हुआ ठीक है शास्त्र आचार्य क्या शास्त्र अनुमान और आचार्य ले लेना है ना क्या लेंगे शास्त्र आचार्य और अनुमान शास्त्र नहीं शास्त्र अनुमान और नहीं उपदेश नहीं उपदिष्ट सब आ गया ना उपदिष्ट आ गया ना तो क्या लेंगे शास्त्र अनुमान और आचार्य यही तीन लेना कि उपदिष्ट आ गया ना तर शास्त्र अनुमान और आचार्य के द्वारा उपदिष्ट अर्थ कि एक भाग का प्रत्यक्ष होने पर या शास्त्र अनुमान और आचार्य के द्वारा कहे गए एक विषय का प्रत्यक्ष होने पर एक विषय का प्रत्यक्ष होने पर उपदिष्ट अर्थ के एक भाग का प्रत्यक्ष होने पर या उपदिष्ट विषय समझते हैं, उपदेश किए गए विषय के, के शास्त्र अनुमान और आचार्य के द्वारा उपदेश किए गए विषय के एक भाग का प्रत्यक्ष होने पर सर्वम सूक्ष्म विषय आपवर्गात आप यहाँ भी देखेंगे सूक्ष्म विषयम अपी है ना यहाँ भी आप वर्गात है ना तो आ अर्गात आ यहाँ भी अंग है जी सूक्ष्म सुसूक्ष्म जब सूक्ष्म सु, सु, विषयम पाठान्तर है तो अत्यंत सूक्ष्म विषय ऐसा अर्थ हो जाएगा कि आ अपवर्गाथ करते मोक्ष पर्यंत सूक्ष्म में विषय में भी सूक्ष्म विषयम अपी है ना अपवर्ग पर्यत सभी सूक्ष्म में भी श्रद्धा हो जाती है यदि किसी एक अति किसी एक अलौकिक विषय का साक्षात्कार हो जाए तो सब में क्या हो जाती है श्रद्धा हो जाती है विश्वास हो जाता है तथ्य अर्थ तब उनके द्वारा कहे गए विषय के एक भाग का प्रत्यक्ष होने पर अपवर्ग पर्यंत सभी सूक्ष्म में अकवर्ग पर्यंत सभी अत्यंत सूक्ष्म दृषियों में श्रद्धा हो जाती है इसलिए ही इसे चित्त परिकर्म का निर्देश किया जाता है किसके लिए कि उपदिष्ट अर्थ के एक भाग का प्रत्यक्ष करके उनमें श्रद्धा कराने के लिए उपदिष्ट अर्थ के एक भाग का साक्षात करके सब में श्रद्धा कराने के लिए एक तद इस कारण ही इसे चित्त परिकर्म का निर्देश किया जाता है चित्त परिक्रम का अर्थ हुआ चित्त की एकाग्रता का साधन एकाग्रता के साधन का निर्देश किया जाता है तो चित्त परिकर में अभी कितने श्लोकों में आया मैत्री करुणा मुदिता भी है ना इसमें हाँ ती, तीन, तीन, तीन, तीन, तीन, तीन सूत्र हो गए ना तीन सूत्र में बताए गए चित्त में? अच्छा जी अब ध्यान देंगे कि अब जैसे कि इसमें पहले क्या बताया था, था? विषय प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्त्री नि नासिका की अग्रभाग में चित्त को एकाग्र करने से क्या होता है दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है साक्षात्कार साक्षात्कारात्म का उत्पन्न वृत्ति है ये क्या होगी मन की स्थिति का हेतु होगी मन की स्थिति का हेतु होगी तो साक्षात्कार साक्षात्कारात्म का वृत्ति ये क्या है परिक्रम है एकाग्रता का हेतु है जो दिव्य गंध का साक्षात्कार होने लगे तो मन एकाग्र होगा लेकिन जो दिव्य गंध का साक्षात्कार होने लगे तो वहाँ पर वो जो विषय दिव्य गंध है ना तो उसके विषय से, से भी क्या होना चाहिए वैराग्य तब तो और आगे चलेंगे उसको छोड़कर आप आगे और किसी को देय बनाएंगे और फिर उससे भी वैराग्य होना चाहिए तब अंत जाकर के अंतिम में क्या होगा अपनी आत्मा की अनुभूति होगी संप्रज्ञा समाधि में वही कहना चाहते हैं है ना ये तो सब बीच बीच में पड़ाव आएंगे इन सबसे वैराग्य होना चाहिए तब आगे आप बढ़ पाएंगे ऐसा आगे ध्यान देंगे तो ध्यान वाले तो कुछ ऐसे भी सुने हैं हमने कि वो इतना ज्यादा एकाग्र हो जाता है कि गंध का अनुभव दूसरों को भी हो जाता है उस स्थान पर कोई वाराणसी में गंध बाबा थे कि शुद्धानंद परमन से उनकी ऐसी स्थिति थी वो तो कमल की सुगंध चंपक की सुगंध का अनुभव पूरे कमरे में बैठे हुए सबको करा देते थे जबरदस्त सुगंध सबको अनुभव करा देते थे और कुछ भी ऐसा ये पत्थर को वो ऊन बना देंगे ऊन के कपड़े को पत्थर बना देंगे कोई जादू नहीं था जादू वाली चीज बाद में रहती है कोई जादू नहीं था ऐसा जा जा जादू नहीं था बहुत बड़े योगी थे वो हाँ क्रिया योगी, योगी थे कोई सूर्य विज्ञान की शिक्षा उन्होंने पाई थी कोई कोई योगियों का स्थान तिब्बत में कहा जाता है ज्ञान गंज नाम का वहाँ कोई बहुत समाईट योगी ही प्रवेश पा सकते हैं अपने लोगों जैसे वहाँ नहीं जा पाएंगे बहुत बड़े बड़े वहाँ जाते हैं तो वहाँ उनकी शिक्षा हुई थी थे छुदा पिपास बस में है ऐसे बड़े बड़े ध्यान योगी वहाँ पहुंच पाते हैं लंबी चौड़ी बात करने से कुछ होता नहीं है। अब देखेंगे इस पाठ में हाँ वो तो, तो अभी सात पैंसठ के बाद ही मरे है गोपीनाथ कबिराज के गुरु थे और गोपीनाथ कविराज इधर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल थे सम्पूर्ण आनंद में भी वो अध्यापक रहे हैं पुस्तकालय में भी रहे हैं और वो इधर कैम्ब्रिज हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियाँ हैं ना इनमें लेक्चर के लिए बुलाए जाते थे पूरी दुनिया के जाने माने दार्शनिक थे तो और भारत सरकार के द्वारा वो पद्मश्री से विभूषित थे बड़े भारी विद्वान थे तो वो उनके से थे वो गंध बाबा आनंद आनंदमयी माता का नाम सुना है आनंदमयी से भी बड़ी निकटता थी गोपीनाथ बराज की तो उनका उन्होंने कुछ योगियों के विषय में लिखा है वो बहुत बड़े बड़े योगियों से मिले हैं जो जो अनुभूतियां हुई हैं योगियों के साथ में तो उन्होंने लिखा है गोपीनाथ बराज में साधु दर्शन और सत प्रसंग साधु दर्शन और सत प्रसंगे बहुत सारी है हमको अभी याद नहीं आ रहा है बहुत ग्रंथ है इस तरह के तो ये इसमें ये आ रहा है कि जब ये दिव्य विषयों का साक्षात्कार हो जाए तो उनके विषयों तो उन विषयों में क्या होना चाहिए बैराज्य आगे बढ़ने के लिए अनियता वृत्तिशु अनियत वृत्तियों के होने पर वृत्तियां सभी अनियत ही हैं वृत्तियां सभी कैसी हैं पहले तो क्या है कि की जो व्यक्त के विषमियों से चित्त को हटा करके दे क्या है कि एकाग्र वो तालु आदि में एकाग्र करने से दिव्य विषयों का साक्षात्कार होगा अब उनको साक्षात्कार करने वाली वृत्तियां भी कैसी हैं अनियत ही हैं मतलब आत्मा के आकार की वृत्ति की अपेक्षा अन्य वृत्तियाँ ये वृत्तियां भी अनियत हैं आत्माकार वृत्ति की अपेक्षा ये वृत्तियां भी कैसी है अनियत है तो अनियत वृत्तियों के होने पर उनके विषयों में उनके जो दिव्य विषय बताए ना यहाँ पर अनियत वृत्तियों के होने पर उनके दिव्य विषयों में वसीकार संज्ञा होने पर वसीकार कार संज्ञा नामक बैराज उपन्न होने पर अनियत वृत्तियों के होने पर अच्छा तम है अच्छा तो फिर तो वृत्ति का विशेषण बनेगा हम्म, फिर तो वृत्ति का विशेषण बनेगा क्योंकि स्त्रीलिंग हो गया ना तो ऐसा लगाएंगे फिर कि नहीं नहीं नहीं ठीक है ये फिर दसवीकार संज्ञायाम का विशेषण बन जाएगा तो वसवीकार संज्ञा भी स्त्रीलिंग है ना तो जो मैं बोल रहा हूँ ठीक है अनियत वृत्तियों के होने पर उनके विषयों में वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य उत्पन्न होने पर उनके विषयों में वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य उत्पन्न होने पर चित्तम समर्थम सार्थ तस्त तस्थ प्रत्यक्षीकरण चित्तम समर्थम उन करना विषयों का उन उन चित्तों का या चित्ते उत्तरोत्तर का प्रत्यक्ष करने में समर्थ होता है तस्त मतलब आगे आने वाले और जो सूक्ष्म है पंक्ति लगाएंगे अनियत वृत्तियों के होने पर उनके विषयों में वसीकार नामक वैराग्य उत्पन्न होने पर चित्त सूक्ष्म में उत्तरो का प्रत्यक्ष करने में समर्थ होता है उत्तरोत्तर उत्तरत्तर सूक्ष्मे का प्रत्यक्ष करने में समर्थ होता है अच्छा पहले तो इनसे बैराग्य हो जो ये जो आग से सब दिखाई देता है तब तो उन दिव्य विषयों का साक्षात्कार होगा तो इनसे बैराग होने पर उसका साक्षात्कार होगा और उनसे बैराग्य होने पर और आगे बढ़ा जाएगा तो है तो बहुत ज्यादा है अब देखेंगे अच्छा तथा सती और वैसा होने पर श्रद्धा वीर स्मृति श्रद्धा वीर स्मृति अस्य अस्य भविष्यन्ति, और वैसा होने पर, इस योगी की श्रद्धा वीर स्मृति और समाधि बिना प्रतिबंध के होंगी बिना समाधि से पहले जो स्मृति लिखा है ना स्मृति करते ध्यान जो चिंतन है ना एकाकार तो स्मृति का क्या है ध्यान श्रद्धा वीर शब्द अभी तक कहीं आया है की नहीं आया है कहाँ पर आया था कहाँ पर था नंबर अच्छा तो हाँ फिर एक बार बोल लेंगे बीसवा आए श्रद्धा तो यहाँ पर वीर कर्ष किया था धारणा रूप्रत ने धारणा रूप प्रश्न किया था ना तो वही ले लेने यहाँ पर और श्रद्धा करते क्या था में? चित की निर्मलता, निर्मलता। हाँ। श्रद्धा करता और वीर धारणारूप प्रत में या धारणा धारणा और इसका अर्थ हो गया फिर स्मृति का ज्ञान और समाधि ऐसा हाँ तो ऐसा देखो है तो बहुत कठिन है क्योंकि जो जल का प्रवाह नीचे जाता है ऊपर ले जाना बड़ा कठिन है नदी को बांध करके वही मन जो है ना अनादी काल से बाहर भी रहा है है ऊपर जाने में इसको, आगे देखेंगे तो ये मन की स्थिति का हेतु चल रहा है आगे सूत्र है विशोका व ज्योतिषमती अब देखिए यहाँ पर भाष्य के सहारे चलेंगे भाष्यकार कहते हैं प्रवृत्ति ही उत्पन्ना मनसा स्थिति अनुवर्तते मनसा स्थिति इति अनुवर्तते। एक मिनट थोड़ा एक दूसरी दूसरा कोई हमको दे देंगे इसके अलावा कोई पुस्तक ये, ये, दूसरी लिए लिए आए। ये कोई भी ले आई व्यास बस है अच्छा अच्छा व्यास आप लाते थे? हाँ ये चल जाएगा पाठ यहाँ क्या है एक हाँ वो देख लिया मैंने उनको जो देखना था और कोई किसी के पास भिन्न कोई पुस्तक है ये दे दो दे दो आरण्य का हरियाणा नारायण का है ये भाषा कठिन है बाकी लिखा तो ठीक है भाषा इसकी कठिन है ये पैतीस श्रीवास्तव वाले में पैंतीसवा सूत्र अशुद्ध है निबंधि नि लिख दिया है ना पैंतीसवें सूत्र में निबंधिनी पाठांतर दिया है क्या नहीं नहीं पाठांतर तो नहीं दिया है ना पाठ आंसर नहीं, नहीं दिया तो उसने इकार लगा दिया है ना मतलब श्रीवास्तव के अलावा किसी पुस्तक में निबंधिनी है क्या इकार नहीं को छोड़कर किसी में इकार है क्या, क्या? निबंधि धगार में, में इकार है, हुँ। है? हुँ। तो ठीक है हम देखकर कल बोलेंगे आपको कल याद दिलाना मैं देखूंगा पाठ को आपको हम पाठ को कल देख बताएंगे क्या आज रहने तो कल मैं बोलूंगा इस तो आप देखो है ही कार है कार्य में है? अकार है ये क्या रहे ठीक है, है? So, थीक निद्णी निद्णी हम देख कर विचार करके बताएंगे पाठ के विषय में हम विचार करके बताएंगे अभी रहने दीजिए तो देखो विशोका व ज्योतिष्मी भाष में प्रवृत्ति ही उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी इसी अनुवर्तें यहाँ पर अधिकार बताया ना आपने अनुवृत्ति इसमें भी अच्छा अब हम देखकर आपको बताएंगे अब ध्यान देंगे ये कहते हैं प्रवृत्ति ही उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी इसी अनुवर्तित इन पदों की अनुवृत्ति आती है कितने पदों की अनुवृत्ति है प्रवृत्ति ही एक पद उत्पन्ना दूसरा पद मनसा तीसरा पद और स्थिति निबंधनी चार पद इनकी अनुवृत्ति आती है अनुवृत्ति समझते हैं ऊपर hmm. के सूत्रों के ऊपर के सूत्रों का नीचे के सूत्रों में संबंध होता है ना ऊपर hmm. के सूत्रों के पदों का जो नीचे के सूत्रों में संबंध होता है उसे क्या कहते हैं अनुवृत्ति hmm. क्या होता है अनुवृत्ति एक क्या है और कुछ है नहीं नहीं एक फिर क्या होता है नीचे के सूत्रों का ऊपर में जाता है अनुकर्षण वो अनुकर्षण है ये अनुवृत्ति है अच्छा अब देखो ऊपर के सूत्र में क्या था ऊपर के सूत्र बोलो विषय गति मनसा स्थिति हाँ तो विषय को छोड़ करके पूरी अनुवृत्ति यहाँ पर हो गई प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी अब आप पाठ को लगाने का प्रयास करेंगे सूत्र को लगाएंगे अब आप भाष्य के सारे सूत्र को लगाएंगे कैसे की ज्योतिषमती विशोका नाम की उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति ज्योतिषमती विशोका प्रवृत्ति का क्या नाम है ज्योतिषमति विशोका विशोका क्या कहेंगे ज्योतिष ज्योतिषमति विशोका नाम की प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर वह मन की एकाग्रता का हेतु होती है मन की स्थिति का हेतु होती है ज्योतिषमति विशोका नाम की उत्पन्न हुई वृत्ति चित्त की वृत्ति है ना और साक्षात कार होगी तो विशोका नाम की की उत्पन्न नवी वृत्ति एकाग्रता में हेतु होती है अब ये विशोका वृत्ति क्या है, कैसे होती है तो भस्त के सारे देखेंगे हृदय के धारियतों या बुद्धि संवित हृदय कमल में धारणा करने से उदर से ऊपर और क्या कहते हैं वृक्ष उदर और वक्षस्थल के मध्य में क्या है हृदय भाग है पुरुष सूक्त तो बोलो थोड़ा बोलो दापुर्ण और संगुल कहा है ना नाभि से ऐसी दस अंगुल कहा जाएगा तो वही हृदय है ना वो परम पुरुष जो है ना नाभि से दस अंगुल हृदय में विराजमान है ऐसा उसी तो तो तो का वर्णन है मतलब वक्षस्थल और उदर के मध्य में क्या है हृदय स्थान है और हृदय में क्या है कि अश्वगन कमल का ध्यान करते हैं कमल का ध्यान करना है हृदय कमलाकार अब देखेंगे हृदय कमल में हृदय कमल में धारणा करने से या हृदय कमल में चित्त को एकाग्र करने से हृदय कमल में चित को एकाग्र करने से या बुद्धि संवित जो बुद्धि संवित होती है बुद्धि संवित का अर्थ है बुद्धि का साक्षात्कार बुद्धि संवीत का क्या अर्थ है या बुद्धि से मन ही लेना है महत नहीं लेना है है ना हृदय कमल में चित्त को एकाग्र करने से जो बुद्धि का साक्षात्कार होता है बुद्धि संवित का अर्थ है बुद्धि का साक्षात्कार अथवा बुद्धि साक्षात्कार आत्मिका फिर वृत्ति बुद्धि साक्षात्कार आत्मिका वृत्ति मतलब बुद्धि की साक्षात्कार रूपा वृत्ति बुद्धि की साक्षात्कार रूपा की वृत्ति से द्वारा मन तो अति समझ में भी, भी नहीं आता है कितना बड़ा है कहाँ है कैसे पता ही नहीं चलता है ध्यान के द्वारा जिन्होंने देख लिया उनको कोई परेशानी नहीं होगी उसको निगर करने में अब तो यहाँ पर देखेंगे हृदय में हृदय कमलाकार है और कमलाकार हृदय में क्या रहता है बुद्धि उसमें क्या रहती है बुद्धि या मन रहता है तो वहाँ चित्त को एकाग्र करने से क्या होता है कि मन का प्रत्यक्ष हो जाता है देख लेता है ये ये है. तो हृदय कमल में चित्त को एकाग्र करने से जो बुद्धि संवित होती है या जो विशोका ज्योतिष की प्रवृत्ति है ना तो ये प्रवृत्ति उत्पन्न तो ये बुद्धि संवित प्रवृत्ति है बुद्धि के साक्षात कार आत्मिका हृदय कमल में चित्र को एकाग्र करने से जो बुद्धि संवित होती है बुद्धि का साक्षात्कार होता है समझा रहे हैं, हैं। ध्यान देना बुद्धि एवं बुद्धि एव हाँ बुद्धि को ही सत्व कह दिया है यहाँ पर अलग से कुछ नहीं क्यूँकी बुद्धि सत्तु भास्वरम करते है प्रकाशमान भास्वरम का अर्थ है प्रकाशमान अब ऐसे तो अति इंद्रिय नहीं देखा जा सकता है पर तो ध्यान के द्वारा जब योगी देखेंगे तो उसको कैसा समझ में आएगा भास्वर समझ में आएगा हृदय कमल में जो अपने बुद्धि का प्रत्यक्ष होगा वो कैसा होगा भास्वर प्रकाशमान है आकाश कल्पम का अर्थ है कि आकाश के समान निर्मल या आकाश के समान व्यापक आकाश के समान व्यापक व्यापक का मतलब यह है कि वही बुद्धि देखो अंदर भी है और नेत्र इंद्रियों द्वारा बाहर भी जाती है तो इस दृष्टि से उसको क्या है कि वो व्यापक कह दिया है बाकी बुद्धि भी तो क्या है ये उत्पन्न हुई है ना बुद्धि से मन लेना है ये किससे उत्पन्न होता है अहंकार से मात्र अहंकार से उत्पन्न हुई है तो फिर जब अहंकार से जो उत्पन्न हुआ है वो तो अहंकार से बड़ा हो जाएगा क्या तो व्यापक मतलब अपेक्षित व्यापक लेना है वैसे विभुत् नहीं है यहाँ पर आपेक्षित व्यापक ही लेना है अब ध्यान देंगे की बुद्धि सत्तु प्रकाशमान आकाश के समान व्यापक होता है क्योंकि बुद्धि बुद्धिस्वत्व प्रकाशमान और आकाश के समान व्यापक होता है ये कर्ज क्यूँकी किया है तो फिर इसलिए कर लेना आगे बोलो बुद्धि से अहंकार हाँ। और इंद्रिया सृष्टि हो रखे है और इंद्रिया और हाँ। इंद्रिया और अहंकार से बुद्धि का सृष्टि हो रख है नहीं नहीं ये जो योग शास्त्र की प्रक्रिया है न योग शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार क्या है प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ महात्मा से हुआ अहंकार अहंकार से एकादश इंद्रिया और पंचतन मात्राए और पंचतन मात्राओं से पंचभूत ये योग शास्त्र की प्रक्रिया है अलग अलग दर्शनों की अलग अलग प्रक्रिया है सांख शास्त्र और योग शास्त्र की एक ही प्रक्रिया है इन दोनों में समानता शास्त्रों में है अच्छा तो यहाँ बुद्धि से मन को लेना है ऐसा चल रहा है प्रसंग तत्र ही क्यूँ की कर लिया था तो फिर कर देंगे इसलिए से उसमें और ही करके कर्व करेंगे तो फिर इसलिए नहीं करना पड़ेगा करना है तो बुद्धि तथा आकाश आप इच्छा व्यापक समझेंगे तत्रकार से उसमे तत्र स्थिति वैसारत्र उसमें किसमें बुद्धि सत्व में बुद्धि सत्व में स्थिरता जन बुद्धि सत्व में स्थिति है ना स्थिति करता अर्थ स्थिरता या एकाग्रता बुद्धि सत्व में एकाग्रता से जन निर्मलता के कारण बुद्धि सत्व में एकाग्र आप करेंगे तो फिर क्या हो जाएगी निर्मलता तो बुद्धि सत्व में एकाग्रता जन निर्मलता के कारण क्या देंगे बुद्धि सत्व में एकाग्रता जन निर्मलता के कारण उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति प्रवृत्ति करते क्या है वृत्ति उत्पन्न होने वाली साक्षात्कारात्मिका वृत्ति कैसी वृत्ति साक्षात्कारात्मिका वृत्ति सूर्य इंदु ग्रह मणि प्रभा कारण विकल्पते वृत्ति विकल्पते करते परिणाम को प्राप्त होती है या परिवर्तित होती है या प्रभा लिखा है ना सूर्य प्रवाह इंदु प्रवाह ग्रह प्रभा मणि प्रभा कि वृत्ति सूर्य की प्रभाव रूप से परिणाम को प्राप्त होती है इंदू की प्रभाव रूप से परिणाम को प्राप्त होती है ग्रह की प्रभाव रूप से परिणाम को प्राप्त होती है और मणि की प्रभाव रूप से परिणाम को प्राप्त होती है उन तो प्राप्त होती वृत्ति मतलब ऐसा जो है बुद्धि के आकार की वृत्ति होगी तो कभी सूर्य की प्रभा के समान प्रतीत होगी वो वृत्ति प्रकाशमान और कभी चंद्र की प्रभा के समान प्रकाशमान कभी ग्रह की प्रभा के समान प्रकाशमान कभी मणि की प्रभा के समान प्रकाशमान विकल्प अर्थ परिणाम को प्राप्त होती है दोबारा देखेंगे बुद्धि बुद्धिशतु प्रकाशमान तथा आकाश के समान व्यापक ही है उसमें बुद्धि सत्व में एकाग्रता से होने वाली निर्मलता के कारण या एकाग्रता जन निर्मलता के कारण प्रवृत्ति साक्षात्कार रूपी ही वृत्ति साक्षात्कार रूप वह वृत्ति एकाग्रता के कारण क्या होगी साक्षात्कार रूप वृत्ति वो किस रूप से परिणाम को प्राप्त होती है सूर्य की प्रभाव चंद्र की प्रभाव ग्रह की प्रभाव तथा मणि की प्रभाव रूप से परिणाम को प्राप्त होती है कौन वो वृत्ति अब भी यहाँ पर देखेंगे ये बुद्धि सत्व हुआ ना तो जो बुद्धि बुद्धिशत्व का जो साक्षात्कार है ना इसको भी क्या बोला है ज्योतिषमती विश्व का प्रवृत्ति ज्योतिषमती ज्योतिषमती क्योंकि ये प्रकाशमान हो गई है ना और इस अवस्था में क्या होता है शोक नहीं रहता है शोक हाँ एक तो ये बोला ना की प्रभाव रूपेण विकल्प तो इसलिए ज्योतिष हो गई जो शोक नहीं रहता है तो विशोका कह दिया ज्योतिषमती विशोका तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम ज्योतिष्मति विशोका प्रवृत्ति के दो भेद कहे गए है अब एक तो आ गया है ना की बुद्धि सत्य में चित्त को एकाग्र किया और दूसरा अस्मिता में चित्त को एकाग्र करना है असमिता से ले लेना है कि बुद्धिस्त पुरुष बुद्धिस्ट कुछ व्याख्याकार करते हैं बुद्धि में स्थित पुरुष का प्रतिबिम्ब कुछ व्याख्याकार करते हैं बुद्धि में स्थित पुरुष और कुछ विज्ञान भिक्षु सीधे यहाँ पर पुरुष को ही लेते हैं आत्मा को लेते हैं बुद्धिस्त पुरुष अथवा बुद्धिस्ट पुरुष का प्रतिबिंब बुद्धिस्ट पुरुष का प्रतिबिंब अथवा बुद्धिस्ट पुरुष पुरुष करते आत्मा ये अस्मिताकर हो गए हो गया उसी प्रकार अस्मिता में एकाग्र हुआ चित्त अस्मिता में एकाग्र हुआ चित्त तो में चित्त को एकाग्र करेंगे ना अब बुद्धिस्ट पुरुष में चित्त को एकाग्र कब कर पाएंगे जब पहले बुद्धि का साक्षात्कार हो जाए जब मन का साक्षात्कार हो जाएगा तभी तो मन में स्थित आत्मा में चित्त को एकाग्र करेंगे जब मन का ही साक्षात्कार नहीं हुआ तो उसमें स्थित आत्मा में एकाग्र करना कठिन है उसी प्रकार क्या है अस्मिता में एकाग्र हुआ चित्त तरंग रहित महासागर के समान एक महासागर में तरंगें उठती रहती हैं यहाँ कल्पना करो महासागर हो और कैसा हो तरंग रहित हो तो वही तो तो तो तो तो तो तरंग रहित महासागर के समान चित्त उस समय हो जाता है तरंग रहित महासागर के समान कैसा शांत कौन शांत होता है चित्त तरंग रहित महासागर के समान शांत अनंत अनंत अन यहाँ पर सीमा रहित सीमा अनंत सीमा रहित तथा अस्मिता मात्र हो जाता है क्योंकि अस्मिता में लगा है तो अस्मिता के ही आकार का है अस्मिता के ही हाँ तो अस्मिता मात्र इसलिए कह दिया उसी प्रकार अस्मिता में लगा हुआ चित्त या अस्मिता में एकाग्र हुआ चित्त तरंग रहित महासागर के समान शांत सीमा रहित तथा अस्मिता मात्र हो जाता है कौन हो जाता है तो पहले तो बुद्धि सत्व में लगा हुआ जब बुद्धि सत्व से चित्त को लेना है मन को लेना है तो मतलब मन और कहीं नहीं लगा अपने में ही है और यहाँ पर क्या बुद्धि से पुरुष में लगा है तो ये दोनों प्रकार की वृत्तियाँ क्या है ये ज्योतिष विशोका ज्योतिषमती है ज्योतिषमती विशोका है ओम पूर्णमा पूर्णमिदम पूर्णा पूर्णम पूर्ण पूर्णमा पूर्णमे ओम